अच्छी संगत मिलेगी कहां? और उसे खोजे कहा अच्छी संगत पाने का एकमात्र मार्ग है कि किसी सदगुरु की खोज जीवन में की जाए क्योंकि सदगुरु परमात्मा का वह माध्यम होता है जिससे हजारों लाखों आत्माएं जुड़ी हुई होती है और केवल उसको खोजना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि उसे पा लिया तो अच्छी आत्माओं की संगत हमें ऐसे ही मिल जाएगी सदगुरु तो परमात्मा का माध्यम है यानी सद्गुरु ही आज का परमात्मा होता है तो उस आज के परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको भी एक पवित्र आत्मा बनना आवश्यक है और फिर मनुष्य पवित्र आत्मा कैसे बने इसके लिए मैंने बचपन से ही माना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं मैं एक शुद्ध आत्मा हूं बचपन से केवल इसी मंत्र का नियमित जाप करता रहा और मुझे सदैव बचपन से ही लगा कि मेरे जन्म का उद्देश्य कोई सत्कर्म करने के लिए ही हुआ है और वह करना ही मेरा काम है मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूं ये शायद मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे लग रहा था और इसी कारण अपने आप को पवित्र आत्मा माना और पवित्र आत्मा माना तो पवित्र और शुद्ध आत्मा बना यानी मैंने स्वयं पर आत्मा का नियंत्रण कर लिया और शरीर का भाव कम हो गया आत्म भाव बढ़ गया और फिर आत्मा मेरे शरीर को जहां ले जाना चाहती थी वहां ले गई और जीवन में सदगुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो गया ऐसे में सदगुरु खोजने को जाता तो शायद कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाता लेकिन अपना नियंत्रण आत्मा के हाथों में देने से ही यह सब संभव हो सका और जब अच्छे संगत मिली तो एक समाधान प्राप्त हुआ और परमात्मा की बाहरी खोज समाप्त हो गई परमात्मा को अपने भीतर ही पाया लेकिन भीतर की तरफ हम तब मुड़ते हैं जब भीतर की दिशा की ओर मुड़ा हुआ मनुष्य हमारे जीवन में आता है उसे भीतर जाने का मार्ग पता होता है और तभी वह दूसरे को मार्ग बता सकता है वही मनुष्य मार्गदर्शक है सदगुरु है वह जब तक नहीं मिलता हम बाहर ही सारी खोज करते हैं उन तीनों के हाथों में डंडे थे मेरे पास भी डंडा था उन चारों डंडों पर एक कंबल लगाकर हमने एक छत सा बना लिया था जो ठंडी हवा से हमें बचा रहा था और वह कंबल हम चारों ने अपने हाथों से पकड़कर रखा था हवा जोर से आती थी तो कंबल ऊपर उठता था हमें बार बार उसे पकड़कर रखना पड़ रहा था इसी कारण हम में से कोई भी आंख तो बंद कर सकता था ताकि आंखों को आराम मिले लेकिन नींद नहीं ले सकता था क्योंकि सतत वह कंबल उड़ रहा था और सतत उसे पकड़कर रखना आवश्यक हो गया था जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे ठंडी हवाएं भी बढ़ रही थी वे तीनों बोले अच्छा हुआ आप हमें एक देवदूत जैसे मिल गए और ये जगह भी आपको मिल गई रात यहां निकालनी है यह जब पहले ही मालूम होता है तो उस स्थान को हम पहले से ही तैयार करके रखते हैं लेकिन ऐसे बर्फीले तूफान में अचानक किसी जगह पर जाना पड़े तो जगह खोजने को भी समय नहीं मिलता इतनी जल्दी ही मौसम खराब हो जाता है अच्छा ही हुआ कि हम रुक गए पहले तो हम आपको कोई जंगली आदिवासी समझे थे लेकिन जब आपको थोड़ी देर देखा तो लगा नहीं आप कोई मुनि है जो इस पहाड़ी में तपस्या कर रहे हैं एक तेज आपके आसपास नजर आया और यंत्र हम आपकी ओर